こましかみと。みならんがらう、チムンンバンンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバン o ンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバンバ SMS ATM、ETM、カウピューガージャーズ、ケバー、トパンストローのインディメントのサンダー。と、このインフォメーションを見て、私たちは、Nagriko とのコンサナー、そして、彼らは、Nagriko とのキャラクターを見て、私たちは、Nagriko とのキのラクターを見て、私たちは、Nagriko とのキャラクターを見て、私たちは、Nagriko とのキャラクターを見て、私たちは、Nagriko とのキャラクターを見て、私たちは、n a i k o のキャラクターを見て、私たちは、n a i k o のキャラクターを見て、私たちは、n a i k o のキャラクタ ब्लैक मनी के ऊपर मेरे तीन वीडियो हैं ये, ये दस मिनट का वीडियो है उसके बाद दूसरा दस मिनट का वीडियो है वो ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया और एक तीसरा एक घंटे का वीडियो है जो ब्लैक मनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया के ऊपर विस्तृत जानकारी देता है तो ब्लैक मनी इन इंडिया में दो � एक तो हमारे देश में जो पूरा रुपी सप्लाई है, रुपी वॉल्यूम, कितना रुपिया है एक देश में, ब्लैक और व्हाइट सब मिला, तो वो है प्रति हिंदुस्तानी कुछ 60,000 रुपिया, 55,000-60,000 रुपिया प्रति हिंदुस्तानी, इसका मतलब क्या हुआ कि सारा कैश, मेरी जेब में, आपकी जेब में, मेरी अलमारी में, � करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड बीबर्स ऊपर जितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, तो सबका जो लगाव है बस तो हिंदुस्तान की आबादी से डिवाइड करोगे 120 करोड़ तो जवाब आएगा प्रति हिंदुस्तानी देश में कुछ 55,000 साल रुपया है इसमें से ब्लैक कितना हो सकता है, वाइट कि� どういうこと なに In、ja ja、total your black money have rupee a form? rupee a form of black money have or a p r a t i る u s nani panses 0 0 0 0 u p e e s at the man. Perry panses are there. But Baki Bossana black money have who Sone the Rupre, Sandi the Rupre, or Sapsa the b l e y of j a m e e a n Nani k 0 a m e 0 r ke, 40, r u n 何ですかと、スタートラックや cash とかを、ジャミーンがかかるとか、あなたはパサムタレタ、のウスキウジャセン、マカノテナンバーテン、マカノのナのバーテン、ウカノテン、ファクトリオケナンバーザーテン、アミゴ、ファクトリオケ、ウォジャーのロンリーパーテン、アウスキウジャセン、ウトヨク、カモジャーテン、 जो सच्चे दुकानदार उद्योग करता है उद्योग कर्मी है उनके खर्चे बढ़ जाते हैं रेंट का खर्चा उनका बहुत बढ़ जाता है तो सबसे बड़ा दुष्कर्म जो है ब्लैक मनी का वो ये है कि ब्लैक मनी की वजह से जमीन की कीमत बढ़ जाती है और उसकी वजह से रोजगार पे असर पड़ता है उद्योग पे असर पड़त どうしは、この場合は、こ e 場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、この場合は、こ पूरा आपको reference material मिलेगा rahulmehta.com 301.htm पे इसमें tax session के ओपर chapter है tax session के ओपर chapter है आँ चैप्टर 25, चैप्टर 25 टैक्सेशन के ऊपर है और ब्लैकमनी、uh, के ऊपर भी है। तो सबसे पहला जो मैं कानून प्रपोस करता हूँ वो है कंपिटिटिव बायाउट का। कंपिटिटिव बायाउट यानी फ्रांस और बहुत सारे देशों में ये कानून है कि मान लो एक आदमी दूसरे आदमी को एक जमीन बेचता है एक करोड़ में। तो ट्रांसफर होने से पहले एक महीने का नोटिस निकलता है यानी जमीन ट्रांसफर नहीं होती उस आदमी की ट्रांसफर एप्लिकेशन ले ली जो जमीन बेचने वाला है उसका मालिकाना हाफ चला गया अभी उस पर मालिकाना हाफ किसी का नहीं है जो खरीदने वाला है उसका मालिकाना हाफ एक महीने के बाद शुरू हो होगा सरकार नोटिस パイラーカリンディーバーラータウスポジャミンディー、ウスポエクローミスラディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーーディーディーデーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディー チャリスラーのサンラ i のメタル s メタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルの a タ i のメタル s メタ a のメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメ o ルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルのメタルののメタルのメタルのメタルのメタルのメ t ルのメタルのメタルのメタル सरकार उसको दे देगी जमीन और उस और मुझे कितना और जिसने जमीन 40 लाख वाइट और 60 लाख कैश में खरीदी उसको कितना मिलेगा सिर्फ 50 लाख तो उसको वही, वही का वही 50 लाख का घाटा हो गया यानी कि यदि किसी ट्रांजेक्शन में ब्लैक का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हो तो वो ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा करे कितनी यह कानून आने के बाद, जिसको मैं आ, competitive buyout का कानून बोलता हूँ, वो आने के बाद, जमीन के transaction में, जो black money का circulation है, वो practically कम हो जाएगा. अब दूसरा में प्रपोस करता हूँ, wild tax. wild tax में मैंने जो प्रपोसल किये, वो इस तरह से है, कि प्रती व्यक्ती, 25 स्क्वार मिट शहरी जमीन, आर्बन लैंड और 500 स्क्वायर फीट आर्बन कंस्ट्रक्शन पर परसन, पर परसन यानी चार लोग हैं, फैमिली में मान लो पांच लोग हैं, हसबैंड वाइफ दो लड़के, एक सिंगल सिटीजन और सिंगल सिटीजन का कोटा डबल होगा, तो उनको एक्जेम्प्शन कितना मिलेगा? 1500 स्क्वायर लैंड और 3000 स्क्वायर फ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 आ, या तो मिलो की मिलो जमीन है जैसे कहा जाता है कि आ, राजमाता के पास जो अलग अलग ट्रस्ट है राजमाता और पूरे भारत के जो जवाहरी है ऐसा कहा जाता है कि गुड़गांव इंडिया में उनके पास कितना स्क्वायर मील जमीन है वो एकर के वो स्क्वायर मीटर और एकर के भाव से नहीं होती कितना स्क्वायर मीली उनके पास जिनके पास करोड़ों की ज़मीन है और वो किस ज़मीन में है? उन्हें एक प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। यानी किसी के पास मान लो हजार करोड़ नहीं ज़मीन है, तो हर महीने हर साल उसपे एक परसेंट यानी दस करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा? अपनी ज़मीन को या तो बेचेगा या तो किराए प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 उससे कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो प्रपोज किया है वो है कि सेल्स टैक्स और वैट को निकाल देना चाहिए। सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज़ ये जितने भी इंटरनल टैक्स है, प्रोडक्शन पे ऊपर, फैक्ट्री पे ऊपर वो सारे निकाल देने चाहिए। एक्साइज़ रखना चाहिए सिर्फ बिनी चुनी आइटम पे ज� र, uh, 99% のサイズは全てのサイズです。今日は、私たちのサイズは全てのサイズです。私たちのサイズは、私たちのサイ t です。 फिर एकसरी इसारे टेक्स निकालने से black money का role गाल कम हो जाएगा, black money का फाइदा भी कम हो जाएगा और income tax में बहुत सारी detail rules आते हैं, कि हरे एक आदमी के पास bank card होना चाहिए और भले उसकी income 1,00,000 की हो या 10,000 की हो या किती भी income हो कि यदि कोई आदमी दूसरे आदमी 東京の2つの1の2つの国の2つの国の2つの国の2つの国の2つの国の2つの国の2つの国の2つの国の2つの国の2つの国1 9つの国の2つの国1 2つの国の1つの国の2つの国 a 2つの国の2つの国の2つの国の2つの国の2つ1国の2つの国の2つの国の2つの国の2つの国の国の2つの国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の国の1の国の国の国の国の国の国の国の国の国のの国の国の国の国のの国の国の国の国の国の国 ああ。<us> 30,000 कम हो जाएगा, 35,000 कम हो जाएगा। तो बहुत सारे trust होते हैं, वो क्या करते हैं कि भैया आप एक लाख रुपया दान दो और बल्ले में हम जिनको 10,000 कैश दे देंगे, 15,000 कैश दे देंगे, 25,000 कैश दे देंगे, कुछ कुछ तो एक लाख रुपया दान दो और 15,000 कैश दे को तीनों को क्या? तो वो उससे सरकार 私はトラスチューバーとビーカーに関してはトラスチューバーと関してはトラスチューバーと関してはトラ0チューバーと関してはトラスチューバーと関してはトラスチューバーと関しては0ラスチューバーと関してはトラスチューバーと関してはト0 0 0ューバーと関しては 私人とっては、この 10% 10% にって0た0の人たは、とっ 1% たちにっとったの 1% の人たちにとっては、この 1% の charity पे उपर tax अटाया जाया कि उससे genuine charity कम नहीं होने वागा कि किसी अदमी ने एकलाप दिया है genuine एकलाप दिया है तो tax देने के बाद �아 allने गाला है अब दूसरा तो जो wealth tax का assumption बिला वो बनद होना जागा कि आज क्या है कि charity patreon trust के पास 1000 तुझार दुगाज 5,000 को どうやってやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやを教えてるかを教えるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるかを教えてやるて ब्लैक मनी का जो रोल है इंडिया में वो कम हो सकता है ब्लैक मनी भी कम हो सकता है इसके बाद मेरा वीडियो है दस मिनट का वो है ब्लैक मनी आउटसाइड इंडिया पैसे वापस ला सकते हैं क्या क्या उसमें पेचीदा चीजें हैं और दूसरा है एक घंटे का वीडियो वो जो कि ब्लैक मनी इनसाइड इंडिया और आउटस